अष्टावक्र गीता महाराजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच हुए आत्मबोध कराने वाले आध्यात्मिक संवादों का सार भूमिका अष्टावक्र गीता भारतीय आध्यात्मिक जगत का ही नहीं अपितु विश्व आध्यात्मिक जगत का शिरोमणि ग्रंथ है इसमें राजा जनक एवं महर्षि अष्टावक्र के बीच हुए आध्यात्मिक संवाद का सार संग्रहित है आध्यात्मिक जगत में संवाद तो बहुत हुए हैं किंतु यह संवाद सबसे अनूठा अनुपम और बेमिसाल है इसने आध्यात्म के शिखर को छुआ है इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही पाठक ध्यानस्थ हो जाता है उसकी समाधि लग जाती है वह अद्भुत अपूर्व और अपार आनंद की अनुभूति करता हुआ आत्मज्ञान के महासागर में निमग्न हो जाता है वह जब वह जब व्यक्ति उस महासागर से निकलता है तो पूर्ण आत्मबोध प्राप्त किया हुआ दिव्य मानव होता है एक अलौकिक शांति अनुपम कांति अद्भुत आभाव उसके मुखमंडल पर दृष्टिगोचर होने लगती है जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देय सद्य फल प्रकट प्रभाऊ ठीक वैसा ही सद्य फल अष्टावक्र गीता के पठन से मिलता है जैसे औषधि लेते ही व्याधि गायब और दीप जलाते ही अंधकार गायब हो जाता है रामकृष्ण परमहंस के बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को आत्मबोध आत्मज्ञान नहीं हो रहा था एक शाम नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे दोनों आत्मा परमात्मा पर चर्चा करने लगे परमहंस ने बहुत कोशिश की कि आज किसी तरह नरेंद्र के अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाए इसे आत्मबोध हो जाए पर नरेंद्र तर्क किए जा रहे थे परमहंस हैरान से थे कि क्या किया जाए उनके पास ही एक पुस्तक रखी हुई थी परमहंस ने कहा नरेंद्र मेरी नज़र कमज़ोर हो चली है मुझे जरा यह पुस्तक पढ़कर सुना दो नरेंद्र ने वह पुस्तक पढ़ना आरंभ किया कहा जाता है कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही नरेंद्र ध्यानस्थ हो गए उनके जीवन में एक अद्भुत क्रांति घट गई और वे परम आत्मबोध को प्राप्त हो गए वह चमत्कारिक पुस्तक थी अष्टावक्र गीता इस महाग्रंथ के शब्दों में एक जादुई व करिश्माई शक्ति है कई वर्षों के ज्ञान उपदेश से जो संभव न हो सका वह अष्टावक्र गीता के कुछ मिनटों में ही करके दिखाया जरा सोचिए कितना प्रभावी होगा इस महाग्रंथ का ज्ञान जीवन का मुख्य उद्देश्य परम लक्ष्य आत्मज्ञान आत्मबोध प्राप्त करना है यह बहुत सरल है और अत्यंत कठिन भी है आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियाँ हैं ज्ञान भक्ति कर्म योग ध्यान साधना आदि अनेक धर्म ने आत्मबोध प्राप्त करने की अनेक विधियाँ बताई हैं परंतु अष्टावक्र कोई विधि नहीं बताते हैं आत्मबोध किसी क्रिया से नहीं हो सकेगा यह क्रिया रहित है वास्तव में ज्ञान तो विद्यमान है ही केवल इस बात का बोध भर प्राप्त करना है और यह योग्य गुरु की कृपा एवं उपस्थिति से ही संभव है जो विस्मृत है उसे स्मृति में लाना है केवल याद भर आ जाए कि मैं कौन हूँ मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है बस समझो काम बन गया हो गया गया गया आत्मबोध एक बार एक शावक अपने परिवार से बिछड़ और बकरियों के के झुंड में में पहुंच गया। अब वह उन्हीं समुदाय चरने-फिरने रहने लगा बहुत समय बीत गया वह भूल ही गया कि मैं सिंह शावक हूं वह बकरियों जैसा व्यवहार करने लगा एक दिन वह शावक बकरियों के साथ विचरण कर रहा था कि अचानक उसे पास की झाड़ियों से शीख की गर्जन सुनाई पड़ी सिंह की उस धाड़ को सुनकर उसके कान खड़े हो गए वह बड़े ध्यान से आवाज़ सुनने लगा उसने सोचा कि ऐसी आवाज़ तो मैं भी निकाल सकता हूँ ये बकरियाँ तो मैं में करती हैं मेरा गर्जन मेरी आवाज़ तो इससे भिन्न है इसका मतलब है बकरा बकरी नहीं बकरा बक, मैं बकरा बकरी नहीं हूँ मैं तो अलग वर्ग का प्रतीत होता हूं, मेरा स्वरूप सिंह का है वह भागा और जाकर सिंहों के समूह में शामिल हो गया एक आवाज़ से एक छोटी सी घटना से उसका सिंहत्व जाग गया उसके उसके स्वरूप का भान हो गया बस ऐसे ही आत्मज्ञान हो जाता है आत्मबोध का ज्ञान होने में कोई वक्त नहीं लगता ऐसा ही अफ्तावक्र की उपस्थिति में जनक के साथ घटा बुद्ध ने छह वर्ष तक साधना की परंतु कुछ नहीं मिला अंत में वह स्व छोड़ नदी के किनारे लेट गए जब वह शून्य की स्थिति में पहुंचे तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्वबोध तो तत्व तो प्राप्त हो गया तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना प्रकाश के आते ही अंधकार के भागने में भारत ने आध्यात्म के लिए शिखर को छुआ है भारत ने आध्यात्म के जिस शिखर को छुआ है उस तक विश्व के अन्य धर्म नहीं पहुंच पाए हैं यह शिखर है अद्वैत का इसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की है अभिव्यक्ति है संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं समस्त जीव जगत स्थूल जगत सहित कण कण एवं रज रज में वही परमात्मा व्याप्त है चारों ओर एक ही ब्रह्म तत्व फैला हुआ है संसार में द्वैत दो तत्व है ही नहीं केवल अद्वैत दो नहीं अर्थात एक ही ही है इसी आधार पर भारत ने सर्वम खलविदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी तुभि वही है इस ईशावास्यदम सर्वम की घोषणा की ये घोषणाएं केवल कल्पनाएं नहीं हैं अपितु प्रत्यक्ष दर्शन अनुभूति एवं निरीक्षण का परीक्षण के बाद पाया गया सार है यही परम सत्य है सभी भारतीय शास्त्र विचारक दार्शनिक संत महात्मा एवं गुरु इसी सत्य को प्रतिपादित करते हैं और मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि तू भी ब्रह्म ही है इस सत्य को प्राप्त करने उसे स्थिति में पहुँचने उसकी अनुभूति करने की विविध विधियां बताते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म भक्ति के सोपान बताए हैं इनमें से किसी के द्वारा भी उस सत्य तक पहुंचा जा सकता है उपनिषद भी ध्यान योग आदि विविध साधन बताते हैं परंतु अष्टावक्र ऐसी कोई विधि कोई कर्म या कोई साधना नहीं बताते हैं उनके अनुसार इस सत्य की अनुभूति के लिए कुछ करना ही नहीं है केवल मैं वही हूँ इस बात का बोध ही पर्याप्त है इन अर्थों में अष्टावक्र के विचार भाव और कथन बहुत अनूठे हैं ऐसा बिरला ऋषि आध्यात्मिक जगत में कोई हुआ ही नहीं अष्टावक्र के मंत्र इतने प्रभावी ऊर्जावान और इतने चमत्कारिक हैं कि ये पाठक श्रोता के मन मस्तिष्क पर ऐसी गहरी चोट करते हैं कि उसकी जन्म जन्म से चली आ रही गहरी तंद्रा पल भर में टूट जाती है और वह परम सत्य का साक्षात्कार कर उसमें सदा सदा के लिए स्थित हो जाता है उसे आत्मबोध हो जाता है विचार को विचारकों का ऐसा सोच है कि अष्टाव्र गीता के विचार आम लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि यह केवल मुक्ति की ही राह बताता है मनुष्य के लिए व्यवहारिक जगत के सूत्र इसमें नहीं हैं। पर मेरे विचार से ऐसा नहीं है असल बात यह है कि विद्वानों व्याख्याकारों ने अष्टावक्र गीता पर उस दृष्टि से विचार ही नहीं किया है अतः यह केवल मोक्ष शास्त्र बनकर रह गया है वास्तव में अष्टावक्र गीता बहुत सरलता एवं सहजता से आत्मज्ञान कराकर जीव जगत एवं जगदीश्वर की एक रूपता के भाव को हमारे मन में बिठाता है ऐसा करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिस्थापित कर संसार के सभी व्यक्तियों के साथ अपनों जैसा व्यवहार करने का संदेश देता है इस प्रकार ये आदर्श व्यवहार शास्त्र भी है इस ग्रंथ के सूत्रों को यदि हर एक मनुष्य व्यवहार में लाने लगेगा तो वर्तमान में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार अपराध चोरी डकैती बलात्कार हत्याएं, लूटपाट ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े स्वतः समाप्त हो जाएंगे और एक आदर्श सुव्यवस्थित शांत एवं आनंदमय समाज का उदय होगा महर्षि अस्तावस्त्र का पूरा जीवन वृत्त तो उपलब्ध नहीं है उनके जीवन की केवल तीन घटनाओं का ही विवरण मिलता है इन तीन घटनाओं से ही उनकी विद्वत्ता महानता एवं शिखर आध्यात्मिक विचारों का संकेत हमें मिलता है पहली घटना तब की है जब वे गर्भ में थे एक दिन उनके पिता कहोर ऋषि वेद पाठ कर रहे थे उनकी गर्भवती पत्नी निकट ही बैठी थी वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच कहोर ऋषि को ध्वनि सुनाई दी रुको यह सब बकवास है शास्त्रों में ज्ञान कहाँ ज्ञान तो स्वयं के भीतर है सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है आसपास कोई और था ही नहीं अतः कहोर ऋषि समझ गए कि मेरा होने वाला पुत्र ही गर्भ में से मुझे टोक रहा है बस फिर क्या था जाग गया उनका अहंकार वे होने वाले पुत्र के उपदेश सुनकर तिलमिला उठे वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं कि शब्दों के सही भाव को समझ पाते वे तो केवल शास्त्र रटंत पंडित थे और पंडितों को तो अपने थोथे ज्ञान का अहंकार होता ही है गर्भस्थ पुत्र के टोकने से वे अतिक्रोधित हो गए और उसी समय शिशु को श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो आठ जगहों से टेढ़ा मेढ़ा होगा ऐसा ही हुआ भी जब वे पैदा हुए थे तो उनके अंग आठ जगह से आड़े तिरछे थे इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र इस घटना पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से दो महत्वपूर्ण संदेश हमें मिलते हैं एक तो यह कि व्यक्ति को क्रोध के समय चुप रहना चाहिए क्योंकि क्रोध में व्यक्ति विवेक खो देता है और बकवास करने लगता है कहोड़ की तरह असर दिखाते हैं की बाणी से निश्रित बाणों ने उन्हीं के पुत्र के शरीर को विकृत बना दिया अतः व्यक्ति को अपने मुख से शब्द बहुत सोच समझकर निकालने चाहिए दूसरा संदेश यह है कि गर्भस्थ शिशु में संपूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार मौजूद रहता है जिस प्रकार बीज में पूरा वृक्ष निहित रहता है अथवा जैसे बीज में ही पूरा पेड़ विद्यमान होता है तना शाखाएं पत्ते फूल और फल पर वे अप्रकट हैं अदृश्य हैं इसी प्रकार अप्रकट अवस्था में मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को संपूर्ण ज्ञान को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है इस घटना से यह महान आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणित होता है उपर्युक्त घटना से यह स्पष्ट होता है कि अष्टावक्र ने शास्त्रों एवं पंडितों से ज्ञान अर्जित नहीं किया बल्कि पूरा का पूरा ज्ञान अपने स्वयं में ही स्वयं में लेकर ही वे पैदा हुए थे वास्तविकता भी यही है कि ज्ञान व्यक्ति के अंदर ही होता है बाहर से नहीं आता समय के साथ साथ वह स्वयं में प्रकट होता चला जाता है अष्टावक्र के संबंध में दूसरी कथा यह प्रचलित है कि जब वे बारह वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के शीर्षस्थ विद्वानों को बुलाकर अपने राजदरबार में तत्वज्ञान पर एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया था यह घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सोने से मढ़ी सींगों वाली सौ गायें दी जाएंगी अष्टावक्र के पिता भी इस शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुए थे सायंकाल तक अष्टावक्र को यह खबर लगी कि उनके पिता सभी पंडितों से तो जीत गए हैं केवल एक पंडित से हार रहे हैं यह सुनकर अष्टावक्र भी उस सभा में पहुँचे उनके आड़े तिरछे शरीर को देखकर सभी सभासद सभा हंस पड़े थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी जोर से हंस दिए उनकी जोर की हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि यह विद्वान क्यों हंसे यह तो मेरी समझ में आ गया परंतु आप क्यों हंसे यह बात मेरी समझ से परे है इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि चर्मकारों चमारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है ये चर्मकार क्या जाने आत्मज्ञान जरा सोचिए बारह वर्ष का आड़े तिरछे विकृत वाला वह बालक कितना निर्भीक आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा जिसने उस समय के के देश विद्वानों को चरमकार की संज्ञा दे डाली अष्टावक्र के शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया सभी भौचक्के से रह गए राजा जनक ने जिन्हें विद्वान समझ बुलाया था उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे यह विद्वानों का तो अपमान था ही राजा ही साथ ही राजा जनक का भी घोर अपमान था इसके पहले की सवा सद्रोष प्रकट करें जनक ने स्थिति को संभालते हुए संयमित होकर कहा तुम्हारा मतलब क्या है मैं समझ नहीं पाया अष्टावक्र ने कहा मतलब बहुत स्पष्ट है चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है वह ज्ञान को क्या समझे ज्ञानी ज्ञान को देखता है चमड़ी को नहीं इन्हें मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर दिखा मेरी चमड़ी दिखी जिसे देखकर ये हंस पड़े अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते चर्मकार भी हो सकते हैं हे राजन ज्ञानी की आत्मदृष्टि होती ज्ञानी की आत्मदृष्टि होती है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि ज्ञान का कोष तो आत्मा है शरीर नहीं नहीं हो सकते ये चमड़ी के पारखी हैं ज्ञान तक इनकी पहुंच कहाक्र के इन वचनों को सुनकर राजनक बड़े प्रभावित हुए उनके चरणों में गिर पड़े शास्त्रांग दंडवत किया और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया अगले दिन जब अष्टावक्र जनक के प्रासाद में पहुंचे तो जनक ने उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे उनके चरणों में बैठे व शिष्य भाव से विनम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासाएं उनके समक्ष रखी बारह वर्ष के बालक अष्टावक्र जी ने जनक की जिज्ञासाओं का युक्त युक्त समुचित समाधान प्रस्तुत किया यही जनक अष्टावक्र संवाद अष्टावक्र गीता है इनके संबंध में तीसरी कथा यह प्रचलित है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधित सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था एक शास्त्र में यह लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत सरल है इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता घोड़े पर सवार होते समय एक रकाब में पैर रखने के बाद दूसरे रकाब में दूसरा पैर रखने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है राजा जनक मुमुक्षु थे वे इस कथन की सत्यता परखना चाहते थे अतः उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर कहा कि या तो शास्त्र के इस कथन को प्रमाणित कीजिए या फिर इसे शास्त्र से हटा दीजिए वे सब विद्वान पंडित तो थे शास्त्रों के भी ज्ञाता थे पर उनमें आत्मज्ञानी से कोई नहीं अतः उन्होंने इसे प्रमाणित करने में असमर्थता प्रकट की कहते हैं कि जनक ने उन सब पंडितों को जेल में डाल दिया जब अष्टावक् को यह मालूम पड़ा तो वे जनक के पास पहुँचे और कहा जनक यह संभव है शास्त्रों में जो लिखा है वह पूर्णतः सत्य है मैं इसे प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ पहले इन समितों को जेल से रिहा करो और फिर घोड़ा तैयार कराओ और चलो मेरे साथ पंडितों को रिहा किया गया जनक ने घोड़ा तैयार कराया अष्टावक्र राजा जनक को लेकर दूर एकांत जंगल में गए घोड़ा रुकवा कर जनक से एक पाव घोड़े के रकाब में रखने को कहा जनक ने घोड़े के रकाब में पैर रखा तब अष्टावक्र ने कहा अब बता तूने शास्त्र में क्या पढ़ा है जनक ने वही कथन दोहराया तो अष्टावक्र ने फुल पूछा कि उसके आगे क्या लिखा है उन्होंने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए इस पर अष्टावक्र बोले क्या तूने पात्रता अर्जित की है जब तूने यह शर्त ही पूरी नहीं की है तो तुझे आत्मज्ञान कैसे होगा यह सुनकर राजा चौक गए पर्वे में मुमुछु थे उनमें आत्मज्ञान प्राप्ति की उत्कत अभिलाषा थी ऐसा योग्य गुरु पाकर वे स्वर्णिम अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे उन्होंने शास्त्रों में पढ़ रखा था कि पात्रता के लिए अहंकार मन व शरीर शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति एवं पूर्ण समर्पण आवश्यक है इन बाह्य उपादानों के छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है तनिक भी देर नहीं लगती राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय पूर्ण समर्पण कर दिया और कहा कि यह शरीर मन एवं बुद्धि में आपको समर्पित करता हूं आप इसका जैसा चाहें उपयोग करें समर्पण भाव आते ही अहंकार विलीन हो गया जनक का रूपांतरण हो गया उनका स्थूल से संपर्क टूट गया और वे सूक्ष्म में प्रवेश कर गए अष्टावक्र ने पात्रता देख अपना संपूर्ण ज्ञान उनमें उड़ेल दिया पात्र खाली तो था ही भर गया अमृत ज्ञान से दूसरे रकाब में पैर रखने की सुध ही नहीं रही दूसरा पैर उठाने के पूर्व ही उन्होंने आत्मज्ञान उन्हें आत्मज्ञान हो गया जनक तृप्त हो गए वे आनंद के महासिंधु में निमग्न हो गए उनकी समाधि लग गई अष्टावक्रपात ही बैठ गए इस प्रकार तीन दिन व्यतीत हो गए राज्य में हल्ला मच गया अब व्यवस्था होती देख मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले उन्होंने देखा महाराजा घोड़े के एक रकाब में पैर दिए खड़े हैं अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं दोनों मौन व शांत है एक मंत्री ने राजा जनक से कहा महाराज तीन दिन हो गए राज्य में अव्यवस्था फैल रही है चलकर राज संभालिए जनक ने कहा अब कौन चले न तन मेरा न मन मेरा मैं तो सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर चुका हूँ अब तो जैसा गुरुदेव का आदेश होगा वैसा ही करूँगा अष्टावक्र समझ गए कि जनक को आत्मबोध हो चुका है यह बंधन मुक्त हो गया है अतः अष्टावक्र ने उन्हें राजधानी जाकर पुनः राज्य संचालन करने का आदेश दिया उपरयुक्त घटना से स्पष्ट है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता है कोई कर्म कोई भक्ति कोई योग साधना नहीं करनी होती है आत्मज्ञान एक दिव्य घटना है जो व्यक्ति के पात्रता अर्जित करते ही क्षण भर में घट जाती है उसकी खोई हुई स्मृति लौट आती है और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है मोह के आवरण स्मृति को ढक रखा है इसके हटते ही आत्मबोध हो जाता है आत्मबोध होने से समय में समय नहीं लगता है समय केवल पर्दे को हटाने में लगता है अर्जुन के मोह को हटाने में भगवान श्री कृष्ण को गीता के पूरे अठारह अध्याय कहने पड़े पर जैसे ही उसका मोह हटा उसकी स्मृति तुरंत लौट आई उसे आत्मज्ञान हो गया और वह तब तुरंत ही बोल उठा नष्टो मोह स्मृति था मेरा मोह नष्ट हो गया है मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है अब तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा व्यक्ति में पात्रता हो और उसे योग्य गुरु मिल जाए तो आत्मज्ञान प्राप्त होने में देर नहीं लगती बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं होता इसलिए शास्त्रों ने गुरु की महिमा एवं महत्ता का बखान किया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरुवे नम तुलसीदास जी ने भी लिखा है बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई जो विरंच संकर सम होई। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में योग्य गुरु होना चाहिए जनक जैसे ज्ञानी को भी बिना गुरु के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सका गुरु स्वरूप है ऐसे परमात्म स्वरूप मेरे सदगुरुदेव पूज्यपा स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरिजी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यह महान आध्यात्मिक ग्रंथ अष्टावक्र गीता पर संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से यह कृति आध्यात्म प्रेमी पाठकों को अनिर्वचनीय शांति एवं सुख प्रदान करेगी